वचन सीखने के लिए परमेश्वर के आत्मा हमें सहायता करना है अपने आँखों बंद करके प्रार्थना करें प्रभु मुझे वचन समझने सहायता कर सहायता कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर से आपका पवटी चरण में माए पिता वचन समझने के लिए हमारे को सहायता कर ताकि आपका सामान हम बन शु मसीह को डीलूर तक लौटता कम सुख हो प्रार्थना सुल्य धन्यवाद यशु मसीह का नाम से मांगते हैं हम अपना आय को दोबारा एक और बात भी रोमी आठ का उन्तीस रोमी आठ का उन्तीस हमारा लक्ष्य हमारा सामने का लक्ष्य क्या है हमारा भी लक्ष्य वही होना है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे यह आयत को हमने कल भी देखा आज सुबह भी देखा है इस आयत को बाद में आप लोग खुद भी मनन करके इस वचन का गहराइयों में जा सकते हैं अभी हमारे पास थोड़ा ही समय है उस थोड़ा समय हम देखेंगे इधर परमेश्वर का आत्मा बै क्या बताते हमने देखा हम किसका समान होना है हम किसका समान हो जाना है उधर क्या लिखा हुआ है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो पुत्र के स्वरूप में हो ध्यान रखना रोमी आर्ट का पढ़िएगा उसके साथ में आप लोग पढ़िएगा रोमी रोमी उसका रो का से क्योंकि तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भय भी तो हाँ। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं आत्मा आप आ, ही आ, एक, एक मिनट इधर हमने सुबह देखा था कि हमको भय का आत्मा नहीं मिला है दासत्व का आत्मा नहीं मिला है हमें कौन सा आत्मा मिला है लेपालक लेन ऐसे लिखा है ना? हमें क्या मिला है लेपालक लेपालक लेपालक का आत्मा मिला, जिससे हम क्या करते हैं वो जो शब्द जो अडॉप्शन या लेपालक पालक पन वो आप लोगों को समझ में आया नहीं आया दोबारा बेहतर समझ में आ गया वो शब्द हम अच्छी तरह ध्यान रखना हम परमेश्वर का संतान है क्योंकि हम परमेश्वर संतान कैसे बना है नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर का सान बन ऊपर विश्वास करने से आपको मालूम है परमेश्वर का वचन खुद बोलते कि विश्वास करने से काम नहीं क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और डरते भी है और कामते भी है समझ में आ रहा ना विश्वास करने से मैं और आप क्या नहीं बनेगा अगर मैं विश्वास करता हूं मैं, पर, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से मैं क्या नहीं बनेगा परमेश्वर का संतान नहीं बनेगा परमेश्वर का संदान अगर मैं और आप बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे अंदर क्या काम होना है एक नया जन्म होना है क्योंकि हमको मालूम है हमारा अभी का जो जन्म हमारे किसके द्वारा हुआ है आदम का पहला आदम के द्वारा मेरे और आपका जन्म हुआ है ना उसी में से लाइन में आया ना इसलिए हम देखते वक्त हमारे माँ बाप के द्वारा जन्म हुआ है लेकिन हम इस पृथ्वी में कैसे आ गया आदम का द्वारा उस पीढ़ी चलते चलते चलते आज मैं और आप भी इस पृथ्वी में आ गया लेकिन ध्यान रखना उस पहला आदम परमेश्वर से बलवा करके उस पाप का कलंक इतना गहराई से उस आदम में आ गया कि वो हम भी उस पाप में हमारा क्या हो गया जन्म हुआ इसलिए हम जन्म लेते वक्ति आपको मालूम है छोटा बच्चा जन्म लेते वक्त ही उसके अंदर से क्या कूबी दिखाई देता है उस पाप का कूबी दिखाई देता है ना आप लोगों को मालूम है छोटा बच्चा अगर समय पर खाना नहीं मिले दूध ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे गुस्सा करते नहीं करते छोटे बच्चे उसको मम्मी ने सिखाया नहीं ये गुस्सा करने के लिए अपने आप उसके अंदर से क्या आ जाता है है है और जैसे-जैसे बड़े हो हो जाते उनकी अंदर क्या पाप का सारा ये जो कालंग है ना, ये ये जो ना करके दिखाई पड़ता है। ये क्यों हो गया पहले आदम के द्वारा जन्म होने के कारण वो जो पाप का स्वरूप वो जो है ना उसके अंदर क्या हो जाता है दिखाई पड़ता है लेकिन ध्यान रखना मेरा और आपका नया जन्म होकर हम यीशु में होकर हमारा नया जन्म होंगे तो ही हम किसका संदान बन सकता है परमेश्वर या आखिरी आदम यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर का संदान बन सकते हैं हमने योहन पहला अध्याय का बारह में भी अपने क्या पढ़ा जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर ने क्या दिया है अधिकार दिया हमने खुद ये अधिकार को प्राप्त नहीं किया ध्यान रखना हमने खुद ये अधिकार परमेश्वर का संदान होने का उस अधिकार को और आप, आप हमारे कामों के द्वारा या कोई भी बातों के द्वारा हमने क्या नहीं किया है हासिल नहीं किया है लेकिन ये कैसे हुआ है हमने सिर्फ माना है कि हे प्रभु मैं पापी हूँ मैं आगे से क्या नहीं करेंगे इस पाप में नहीं रहना है प्रभु आप मेरा प्रभु होकर मेरा जीवन को चला करके सच्चे दिल से जब हम उस क्रूस के पास आकर अपने आप को स्वर्ण किया तब हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा कार्य किया हमारे अंदर नया जन्म हुआ पाप से मेरा छुटकारा हुआ पापों से दो काम हुआ है सबसे पहले पाप से मेरा छुटकारा और नंबर दो कौन सा है पापों का मुझे क्या भी मिला है माफी भी मिला है क्रूस के पास आने से कितना काम हुआ मेरे जीवन में बोलो कितने काम ये बात आप लोगों को सिखा रहे आप लोगों ने क्या करना है नोट बनाना है अभी पास्टर्स आ रहा है भोपाल में पास्टर्स क्लास के लिए उस समय सब पास्टर्स को आप लोगों का सब कॉफ्ट को बोल दिया जाएगा अभी पास्टर्स आप लोग वापत आप लोगों का नोट्स चेक करेंगे जिनके पास नोट्स नहीं है अगला साल आप लोग क्या नहीं आएंगे किधर नहीं आएंगे यूथ कैंप में सुन रहे सब लोग सुन रहे हैं ना इसलिए आप लोगों को हाथ क्या दिया है फाइल फाइल देने के लिए बड़ा स्टाइल से पकड़ के घूमने के लिए नहीं आप लोग सोचा फाइल तो बेढ़िया है हम क्या करते हैं यादगारी के लिए हम इसको क्या करेंगे आराम से हम लोग शीशा में शीशा का में बंद करके उसके लिए फाइल नहीं दिया किसके लिए दिया एक कुंडा कौन सा कुंडा है अभी पास भोपाल में आता था सबको स्ट्रिक्टी बोलिए जो जो बच्चे किधर आए थे यूथ कैम में आया है सब बच्चों को क्या चेक करना है नोट्स चेक करना जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, वो अगला सर नहीं आएगा किधर नहीं आएगा यूथ में कितना भी रोए पीटे क्या नहीं होगा हो सकते आप लोगों को अगला साल जब आप लोगों को है ना जब जैसे अभी इस बार आप लोगों को एस एम आया बोले कि जिनके पास वो नंबर नहीं है कौन नंबर आ, जो नंबर है ना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आप लोगों को अंदर आने दे अगली बार हो सकते हैं, हम ये भी नीचे लिखेंगे इस बार का का 2017 का का का आज 2017 यूथ कॉन्फ्रेंस जो जो जो क्लास नोट्स भी लेके आएंगे उनको किधर कर देंगे किधर कर देंगे इसलिए आप लोगों को इस जो जो प्रभु के दास जो विषय ले रहे ये विषय भी आपको क्या बनाकर रखना है नोट आप लोगों का पाना है चुवा खा लिया ये खा लिया का को कोई बहाना नहीं चलेगा इसलिए आप लोगों को धीरे से आप लोगों को सिखा रहे ताकि विषय आपकी इसलिए सब लोगों ने ध्यान से इस बात को सुनना है समझना है नोट्स बनाना ठीक है ना अभी हम देखे है कि परमेश्वर के आत्मा की तरह ध्यान रखना मैं और आप जब क्रूस के पास आ गया है ध्यान रखना हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ है पहला आदम के द्वारा मेरे और आपका क्या हो गया है जन्म हुआ है तो हम सब के सब क्या है पापी है इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर हमें देखते वक्त हम पाप करने के कारण पापी नहीं बनते हैं अच्छी तरह ध्यान रखना मैं और आप पापी पाप करने के कारण नहीं बने हैं जन्म से ही हम क्या है पापी है इसलिए हमसे क्या हो जाते हैं पाप का काम हो जाए एक मेरा और आपका जन्म हुआ है हमारा माँ बाप हमने सिखाया नहीं बेटा झूठ बोलना है बेटा झगड़ा करना है आपको सिखाया आपका माँ बाप सिखाया आज जो आप लोग करतूत करते हैं अभी भी करते हैं नहीं करते है, बोलो माँ बाप सिखाते या खुद सीखते हैं आपका कून में ही है ना शरा मानने की जरूरत नहीं है सब लोग के ना इधर बैठे कोई भी संत महात्मा नहीं है ना सब लोगों के अंदर है या नहीं कमी है या नहीं है यह हम लोग माँ बाप अच्छी बात सिखाते तो भी हमारे अंदर आपन नहीं क्यों हम सबके सब क्या है पाप में हमारा जन्म हुआ क्यों पहला आदम के द्वारा मेरा और आपका जन्म हुआ लेकिन जब हम क्रूस का साय हैं जब हम मानते हैं कि हे परमेश्वर मैं पापी ही हूँ हे प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे मैं जीने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ मैं विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए अपना जान दिया है प्रभु आप आगे से मेरा प्रभु होकर मुझे चलाना करके हम सच्चे मन से प्रार्थना करते वक्त जब क्रूज के पास अपने आप को जब समर्पण करते हुए प्रभु यशु को हम प्रभु और उद्धार करता करके जब हम स्वीकार करते हैं तब दो काम हमारे जीवन में होता है कौन सा काम है सबसे पहले मुझे किससे छुटकारा मिल गया है पाप जो मुझे जकड़ के रखा था उस पाप से क्या हो गया है आसाद हो गया है नंबर दो मैंने जो पाप किया है जो पाप के काम क्योंकि पाप हमें जकड़ के रखने काम ही होता था, का होता था। वो पाप ने हमारे आंगों को इस्तेमाल किया वो पाप ने मेरे हाथों को इस्तेमाल किया वो पाप ने मेरे मुंह को इस्तेमाल किया वो पाप ने मेरे दिमाग को इस्तेमाल किया मैंने कितने कितने पाप का काम किया कितने काम जो बोल भी नहीं सकते बहुत से गंदे काम किया है लेकिन प्रभु का जब हो जबरी क्रूस के पास आ गया प्रभु यशु मसीह का उस पवित्र लहू के द्वारा मैं क्या हो गया है शुद्ध हो गया दो काम हो गया पाप से छुटकारा और नंबर दो कौन सा है पापों से मैं क्या हो गया शुद्ध हो गया मुझे बिल्कुल नया बना दिया और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जम्भी हुआ क्या भी हुआ है मेरे अंदर नया जन्म भी हुआ नया जन्म होने के कारण मैं किसका संधान बन गया है परमेश्वर का संदान बन गया इसलिए पढ़ेगा यशुम मसीह क्या योहान् तीन पड़... निकाल दिएगा रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय तीन का तीन, तीन पढ़े योहाना रचित सुचार तीसरा अध्याय उसका तीसरा आयत यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता इधर लिखा है अगर आप नमेश ये, ये प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है निकोदिमोस जो उधर का वचन सिखाने वाला एक बडाचर है उनका जो व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह जानने वाला एक अच्छा एक ज्ञानी व्यक्ति है वो बुजे उनसे बोल रहा है जब तक क्या नहीं होगा एक और बार पढ़ो तीसराशु ने उसको उत्तर दिया ने उनका उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच हूं। सच सच दो बार यशु क्या बोल रहे मतलब ये क्या नहीं है ये कभी ये बात बदलेगा नहीं पक्का है मोर लगाया हुआ है इसे यशु सच सच कहता हूं आगे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से न जन्मे आ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं पर। परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते तब, तब आपको माल में निकलो दिन उसने क्या बोला हम क्या दोबारा माँ का पेट के अंदर जाकर नया जन्म ले क्या क्योंकि मैं तो बुजुर्ग हूँ समझ में आ रहा ना आत्मा के द्वारा क्या करना पड़ेगा का जन्म होना है तभी जाकर आप किसका संदान बनोगे परमेश्वर का संदान बनोगे आपको मालूम है पहला पत्रस पढ़िएगा पहला पत्रस पहला अध्याय उसका तेईस पढ़िएगा पहला पत्रस पहला अध्याय तेईस फर्स्ट फीटर वन ट्वेंटी थ्री पहला पत्रस एक का तेईस पढ़िएगा क्योंकि तुमने नाशमान नहीं क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीच से अविनाशी बीच से परमेश्वर के जीवते हाँ और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आ, नया जन्म पाया है इधर है हमने नया जन्म कैसे पाया है उस वचन के द्वारा ना आप लोगों को प्रभु के दास ने वो चित्र दिखाया देखा ना छोटा सा एक बच्चा नया जन्म का वो दिखाने के लिए ये क्यों बताए कि जैसे मुझे मेरे माँ बाप के द्वारा एक जन्म मिला है वैसे ही मैं परमेश्वर के संतान कैसे बन गया है नया जन्म के द्वारा जब मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा मेरे अंदर जब कार्य किया एक नया मनुष्य जब मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है मैं क्या बन गया है मैं परमेश्वर का संदान बन गया वो कार्य भी किसने किया मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा किया है परमेश्वर के आत्मा करने के कारण रोमी आठ में आ जाइए हम पढ़ेंगे रोमी आठ का पंद्रह पढ़िएगा परमेश्वर की आत्मा करने के कारण क्या बोल रहा है रहेगा रोमी आठ का पंद्रह पढ़िएगा फिर से क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं आ, मिली कि दासत्व का भाई की आत्मा नहीं मिली कि फिर हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे हे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं हे अब्बा हे पिता ये जो लेपालक शब्द आपको समझाने के लिए बातों का बताए मैं और आप इसके लिए योग्य नहीं थे परमेश्वर का महान आन कारण परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं इसके लिए क्या हो जाऊं लायक बन मेरे अंदर कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है देखे तो मैंने नहीं चुना कि मैं परमेश्वर का संतान बनो परमेश्वर ने उस अधिकार दिया परमेश्वर ने मुझे शान बनाया परमेश्वर ने मुझे चुना इसलिए उधर शब्द लिखा है ले पालक का उस शब्द आपको मालूम है शारीरिक मां बाप भी अगर आपको मालूम है दुनियावी तौर पर देखेंगे तो शारीरिक माँ बाप जब बच्चा जन्म होता होगा तो उनको मालूम भी नहीं है कि यह लड़का होगा लड़की होगा उनको मालूम नहीं बच्चे बाहर आने के बाद ही मानते लड़का है लड़की है लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है परमेश्वर अपना सोई इच्छा के सोई इच्छा से सर्व ज्ञान में मुझ नलायक को क्या कर दिया है उस अनुग्रह का बहुताय के कारण अपना संधान होने के लिए मुझे क्या कर लिया है चुन लिया और मुझे अपना बना दिया इसलिए वो शब्द ले पालक इसके लिए मैं योग्य मुझे दे दिया है लेकिन मैंने क्या बना है परमेश्वर का संदान बना उसके आगे पढ़िएगा जिससे मैं परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके क्या कर सकता हूं मुझे और आपको परमेश्वर का परमेश्वर को पिता अब्बा करके बुलाने के लिए वो जो सौभाग्य वो जो दिलेरी कैसे मिला है नया जन्म पाने के कारण हमारे अंदर प्रभु की आत्मा वास करने के कारण हमारे अंदर वो दिलेरी आती है जब मैं परमेश्वर का सम्मुख आकर हे पिता करके बुलाते हैं ना मुझे वो दिलेरी मिल जाती है कैसे मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर की आत्मा ही मुझे क्या देता है दिलेरी देता है मेरा आत्मा से गवाही देता है कि मैं इसका संदान हो मैं परमेश्वर का पुराना नियम का से नहीं कर सकते थे आज दुनिया में लोग आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं मंदिरों में जाते हैं गिरजाघर में जाते हैं मस्जिदों में जाते हैं सब जगह में जाते लेकिन उनको ये दिलेरी नहीं है कि परमेश्वर मेरा क्या है पिता है लेकिन एक व्यक्ति को जब नया जन्म उनका हो जाता है फिर वो व्यक्ति को इतना दिलेरी से चाहे दुनिया माने या ना माने मुझे मालूम है परमेश्वर मेरा कौन है पिता है चाहे हम अकेले भी हो आप में से कुछ लोग विश्वास में अकेले के लोग विश्वास में नहीं है फिर भी आपको इतना दिलेरी कैसे मिला है आपके अंदर वास करने वाला पवित्रत्मा परमेश्वर आपको क्या दे रहा है यह गवाही आपकी आत्मा को देते कि आप किसका संदान परमेश्वर का संदान हो. और इधर हम लेखे कि हे अबा पिता आपका मालूम है वो जो इब्रानी रिवाज के अनुसार बाहर का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकते है एक व्यक्ति को अब्बा का नहीं बुला सकते समझ लो बे, वो बे, बेटे के समान है अभी जैसे हम इधर रहते हैं क्या प्यार करने वाले किसी को भी हम लोग क्या करते है? पापा बुलाते हैं है ना लेकिन उन लोग ऐसे नहीं बोलते थे जो वारी से उन्हीं को ही अब्बा बुलाने के लिए क्या वही बातों को लिखा है हम मैं और है। सोला तो है परमेश्वर का आत्मा यह जो पहले आत्मा जो लिखा ना वो कौन सा आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ गवाही देता देता है कि हम परमेश्वर की संतान कि हम किसका संतान है परमे मुझे वो दिलेरी मिल जाते हैं मैं जब प्रार्थना करता हूं इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह यीशु मसीह भी बार बार जब बोलते वक्त क्या करते हैं जब मनुष्य बनकर इस संसार में चलते वक्त यीशु मसीह हमेशा क्या बोले स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ना स्वर्गीय पिता करके बोलते थे ना मनुष्य जब वो सिद्ध मनुष्य बनकर ये मसीह चलते वकत पिता के साथ पिता का मर्जी को पूरा करते चलते वक्त यीशु मसीह मुझे और आप को एक नमूना है, हे मनुष्य तुम क्या कर सकता है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक बाप बेटे के रिश्ता में आ सकता है ध्यान रखना यीशु मसीह आने के पहले कोई भी ये बाप बेटे के रिश्ते के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे उन लोग बेशक बली चढ़ाते हैं सब कुछ करते तो भी उनकी अंदर ही अंदर क्या नहीं होता था वो दिलेरी नहीं मिलते इसलिए आपको मालूम है बलि उन लोग बार बार चढ़ाते रहते महायाजक साल में एक बार प्रायशिध का दिन भी क्या करते है? बली चढ़ाते थे फिर भी अगला साल फिर भी बलि चढ़ाते क्यों उनका विवेक क्या नहीं होता है वो दिलेरी नहीं देते कि हम क्या करें इतना बेली सब चढ़ाने के बावजूद भी उनको ये दिलेरी नहीं मिल रहा कि मैं जाकर परमेश्वर से बात करो इतना बेली सब कुछ चढ़ाने के बावजूद भी महायाजक को ये हिम्मत नहीं होते कि मैं अधिपवित्र स्थान में जाऊं क्यों वो अंदर ही अंदर मालूम है कि मैं उस बाप बेटे के रिश्ता में है ही नहीं क्यों पाप का उस समय का वो दीवार क्या नहीं टूटा नहीं था। उनके अंदर एक नया जन्म नहीं हुआ था लेकिन मैं और आप जब हमको उस पाप का बंधन से जब आसादी मिला है जब मुझे परमेश्वर ने पाप जब शुद्ध पापों से जब शुद्ध कर दिया है जब मेरे अंदर एक नया जन्म हुआ है एक नया मन उत्पन्न हुआ है तब मुझे ये दिलेरी मिला है कि मैं दिलेरी के साथ उस परमेश्वर का सामने जाकर उनको क्या बुला सकता है हे पिता करके बुला सकते इधर लिखा है कि हम परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से क्या गवाही देता है हम किसका संतान है परमेश्वर का संतान है आगे पढ़िएगा और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है मसीह के संगी वारिस इधर जो शब्द लिखा ना मसीह श संगी वारिस का मतलब क्या होता है आप बोलो संगी वारिस का मतलब क्या होता है संगी वारिस मतलब मसीह के साथ है ना मसीह के साथ मुझे भी क्या है उस्तान मिला है समझ समझना परमेश्वर क्या है परमेश्वर हमारा पिता है ध्यान रखना परमेश्वर हमारा है पिता है यीशु मसी हम देखा है कि अपना वो रोमी आर्ट का वो एक और बार उनतीस एक और बार आपको इस को करके देना इसलिए। का क्योंकि जिन्हें उसने पहले जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है आ, आ, कि उसके पुत्र के स्वरूप उसके में उसके पुत्र के परमेश्वर के पुत्र के इधर लिखा है कि उसके पुत्र के आ, स्वरूप में हो। स्वरूप में हो उस पुत्र के स्वरूप में होगा तो ही और आप भी परमेश्वर का संतान बन सकता है ध्यान रखना अगर मैं और आप यीशु मसीह की तरह यीशु मसीह के समान मेरा और आपका जीवन होगा कि मैं और आप परमेश्वर का संदान बन सकता है ध्यान रखिये इधर ध्यान ध्यान रखे मैं और आप मुंह से बोलने से हम परमेश्वर का संदान नहीं बनेगा जैसे यशु मसीह मनु बनकर रह कर हमारे बीच में नमू दिया कि एक, एकलोता पुत्र कैसा है पहलौटा कैसा है वो सब शब्दों को हमने देखा है ये मसीह ने एक प्रिय पुत्र का अभी हम वो शब्द देख रहे हैं आपको मैम येशु मसीह का तीस तीस साल को उम्र में जब बपतिस्मा के लिए जब यशु मसीह आया है आपको मालूम है सिर्फ एक आवास आया कौन वो आवाज़ क्या थी क्या था ये मेरा प्रिय पुत्र है। उस प्रिय पुत्र के समान मे और आप होंगे तभी और आप परमेश्वर का संदान बन सकता है संदान बनना है और इधर लिखा है वारिस भी यीशु मसीह के साथ क्या होना है संगी वारिस या यीशु मसीह की तरह होगा तो मैं क्या भी हो सकता है वारिस भी हो सकता है ये क्यों मैं आपको बोला है बहुत बार हम मसीह जीवन में क्या सोच ठीक है मैंने प्रार्थना कर लिया यीशु को अपना जीवन दे दिया नया जन्म पा लिया तो मैं क्या हो गया परमेश्वर का संदान गया ध्यान रखे हम परमेश्वर का संधान नहीं बनेंगे पढ़िएगा पायला कोरिंदी आ, आप पहला में जाने के पहले है ना आप लोग पढ़िएगा उसका गैलाती चार अध्याय का पहला पढ़िएगा पहला पहला और दूसरा गलाती चार अध्याय उसका पहला दूसरा सब लोग बाइबल और एक और बात आप लोग ध्यान रखना जब आप लोग बाइबल पढ़ते हो ना हम लोग बाइबल पढ़ते कर परमेश्वर का वचन को इज्जत देने के लिए आप सीख रहे हम लोग बैठे का तरीका ना कभी कभी हम लोग कैसे बैठते हैं कैसे बैठते हैं हम लोग बाइबल पढ़ते कर एक बार दिखाओ मैंने हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। है ये जो हिंदू लोग वो उनका अपना गीता पढ़ते वक़्त उन लोग कैसे पढ़ते हैं मंदिरों में जाकर ऐसे कोई बैठे हुए आप देखते कोई देखते आप, लो? आप लोग आप देखे मुसलमान लोग कुरान कैसे पढ़ते हैं अगर उन लोग अपना उस बा, बातों को ये जो उनका जो मिला हुआ किताब को अगर उन लोग इतना अगर दे रहे तो ये जीव परमेश्वर का वचन अगर आपको समझना है तो आपका मन में तैयारी हो तो आपको समझ में आएगा इसलिए हम इस वचन का पूजा नहीं करते लेकिन कम से कम बाइबल पढ़ते वक़्त आपने कोशिश करना और वचन भी जब सीखते वक़्त अच्छे से बैठने के लिए आप क्या कर? अभी से आदत डालना हमारा भोपाल काली से हमें आप पूछ सकते हैं मैं इसे आडा डाटा बैठने नहीं देती हूँ मुझे पसंद भी नहीं है इसे बैठना कितना भी दर्द हो कितना भी शरीर में तकलीफ हो हम जब वचन सीखने के लिए बैठे हैं जब वचन पढ़ने के लिए बैठे तब कैसे बैठना है हम किसको आदर दे रहा है परमेश्वर को हम ध्यान रखना इजरायली लोगों को वो क्या नहीं मिलता था वो सौभाग्य नहीं मिलता था कि उन लोग उस मंदिर के अंदर जाकर बैठो और परमेश्वर का आस्तुति करो लेकिन मुझे और आपको जब सौग्य मिला है हम कैसे रहना है? मेरा मैं प्रभु को प्रेम करते कर कैसे दिखाते हैं मेरा कामों के द्वारा प्रभु को आदर और ईजा देते मुँह से नहीं मुझसे प्रभु में आदर कर बोलेगा तो आपका कामों के द्वारा दिखेगा इसलिए जब बच्चन पढ़ते कोशिश करना ये नहीं कि छोकड़ी मार के बैठना आप आगे पीछे ऐसे करके भी बैठ सकते हैं लेकिन क्या नहीं करना हम लोग पायर ऐसे रखे जैसे है ना अच्छा नहीं लगता है ना वो इज्जत देते हुए आप लोग बैठना है ठीक है ना अभी हम लोग पढ़ेंगे आयत को पढ़िएगा चार अध्याय उसका एक और दो आप पढ़िएगा मैं कहता हूँ मैं ये कहता हूँ वारिस जब तक बालक है वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ नहीं अच्छी तरह ध्यान रखना यीशु मसीह क्या बोल रहा है वारिस है, जन्म लिया घर में तो भी अगर वारिस है बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा वो बालक है तो वारिस नहीं बच बालक का दिशा में रह, दिशा में रहेगा तो वो कि, किसका समान ही ठहरा जाएगा दास के ये क्यों बताते बहुत बार हम क्या सोचते हैं मेरा नया जन्म हो गया तो मैं क्या बन गया है वारिस बन गया परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं ध्यान से पढ़िएगा चार का एक सूर्य से पढ़िएगा मैं यह कहता हूँ वारिश जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद ही कुछ भेद नहीं इधर लिखा है उसमें और दास में क्या नहीं है कोई भेद नहीं है बालक कैसे हो जाते हैं बहुत बार हम सोचेंगे बालक में कैसे मैं तो विश्वास में आकर 10 साल हो गया मैं तो बहुत बड़ा हो गया हम देखेंगे पढ़िएगा पहला को तीसरा अध्याय पहला तीसरा अध्याय उसका पहले से आयत तक पढ़िएगा पहला तीसरा अध्याय पढ़िएगा हे भाईयो, हे भाइयों भाइयों ध्यान से सब लोग सब लोग बाइबल में ध्यान देके पढ़ना ठीक है ना भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका आ, जैसे आत्मिक लोगों से आ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो हैं मसीहे है, उनके लिए दूसरा शब्द परमेश्वर की आत्मा क्या बोलते हैं वो क्या है शारीरिक है ना इसे लिखा ना कारनलिया शारीरिक है आगे उसके आगे पढ़िएगा मैंने तुम्हें दूध पिलाया मैंने तुम्हें दूध दूध का मतलब क्या है परमेश्वर वचन का खाना दूध दिया है आगे अन्य ना खिलाया अन्य ना खिलाया मोटा मोटा बात नहीं यार नहीं खिलाया है अभी भी जो आप लोगों को जो बोल रहा है ये, पूरा कोई मोटा खाना नहीं है। ये आप लोग को क्या है ना खा सकते थे आ, परन अब तक भी नहीं खा सकते अब तक भी विश्वास में होकर पांच साल हो गया साल हो गया तभी हमें अभी भी क्या ही चाहिए दूध ही दूध चाहिए आपको माल में एक बच्चा जैसे बढ़ते पहला तीन या चार महीना मुश्किल से उन लोग क्या करते हैं दूध पीते हैं उसके बाद उनको भूख बढ़ जाती है तो उसको क्या कर, देना पड़ता है एक्स्ट्रा खाना देना पड़ता है एक, एक शारीरिक बच्चा अगर ऐसा है तो आत्मिक तौर पर अगर आप सच तंदुरुस्त बच्चा है तो आपको क्या है ना अभी तक आप ये वचन का मोटा मोटा खाने के लिए आपको अंदर क्या होना चाहिए वो भूख और प्यास होना चाहिए लेकिन क्या भूख और प्यास क्यों नहीं होता है आगे पढ़िएगा तीसरा पढ़िएगा क्योंकि अब तक शारीरिक हो क्योंकि अब तक क्या है शारीरिक हो आगे इसीलिए इसीलिए कि जब तुम में और झगड़ा है उसमें तुम में और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते मनुष्य के रीति मतलब बाकी लोगों की तरह नहीं चलते हम अपना जीवन रह देखे हम तो बोलते हैं हम परमेश्वर का संदान है लेकिन हम अपना जीवन को जरा देखे अभी लोग दोस्त लोग है आप लोग काम करने वाले जगे कॉलेज में आप लोग सब कुछ करते आप अपना जीवन को जरा देखे आप और बाकी लोगों में कुछ फर्क है आप अपने आपको को जरा मनी मन में जांच के देखे आप में और बाकी लोगों में कोई फर्क है या नहीं है अगर नहीं है तो आपको परमेश्वर की आत्मा क्या बुलाते हैं आप क्या है शारीरिक और दूसरा अब क्या है बालक है ना क्या लिखा है बालक और हमने परमेश्वर का वचन में हमने गहलाती में देखा अगर वारिस बालक है तो वो और दास क्या है बराबर के है और लेकिन मालूम है यीशु मसीह ने एक और बात बोला पड़ेगा योहन जी समाचार यो है ना रजिस अध्याय आठवा अध्याय अध्यायी फोर और थर्टी फाइव चौतीस और पैंतीस यो है आठवा अध्याय उसका चौतीस और पैंतीस थर्टी फोर थर्टी फाइव जॉन एट थर्टी फोर थर्टी फाइव पढ़िएगा यीशु ने उनको उत्तर दिया यु ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह पाप पाप का का दास दास है है है यीशु मसीह क्या क्या बोल रहे हैं वो पाप का क्या है? दास है। जो कोई पाप करते पाप से छुटकारा आपको मिलने के बाद भी पापों से परमेश्वर आप शुद्ध करने के बाद भी आपके अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा वास करने के बाद भी आप नया जन्म का अनुभव को प्राप्त करने के बाद भी आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के बाद भी अगर आप फिर भी पाप करते रहेंगे तो आप किसका दास हो आप समदान फिर किसका दास है पाप के दास फिर यीशु मसीह उसके आगे पैंतीस में क्या बोल रहे पढ़िएगा पैंतीस में क्या लिखा है ये मसीह बोलने का मतलब क्या है आपको मालूम है हमारे घरों में नौकर लोग रहते हैं आपको मालूम है ना आप लोग भी नौकरी करते हैं ना नौकरी करते हैं ना एक तरह से नौकरी का नाम नौकर का नाम क्या है सर्वेंट है ना दास एक ऑफिस में तीस हजार रुपया मिल रहा है कुछ दिनों के बाद आपको दूसरी जगह में चालीस मिलेगा तो आप इस घर छोड़कर क्या करेंगे दूसरी जगह में जाएंगे वैसे इधर क्या लिखा है आप पाप का मजा लेते रहते हैं तो पाप करता रहते तो आपका आप के दास से बोलने के मतलब आप सिर्फ फायदा के लिए इस घर में रहते आप पुत्र नहीं है आप परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का घराने में रहते आपका मन का तमन्ना क्या रहेगा मुझे किसको खुश करना है मेरे पिता को खुश रह करना है पिता का मर्जी को मुझे क्या करना है आप लोग घरों में भी ऐसे होते नहीं होते आप लोग जब पूरा कोशिश करते कि है ना हम घरों में रहते वक्त कोशिश करते कि हम पापा मम्मी को क्या करें खुश रह के आगे माने लेकिन क्या करूँ कभी कभी गड़बड़ी कर देते उल्टा सीधा काम हो जाते है ना होते नहीं रहे ना। फिर क्या हम हो जाते इधर ऐसे ही हम आत्मिक तौर पर हमारा जन्म तो हुआ है नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान रखना पाप इतना खतरनाक है शुरू में आपको उसका क्या नहीं होगा उसका जो गंभीरता उसका जो जो उसका जो हाल का जो गंभीरता है ना आपको मालूम नहीं चलेगा आप उसको सरल लेते हैं लेकिन अगर हम तोड़ा दिन और पाप में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है ये पाप हमें ऐसे घेर लेते हैं कि हमें परमेश्वर का उपस्थिति से खींच कर ले जाते हैं इसलिए आपको मालूम है याकूब एक में भी लिखा है ना हम अपने पाप में खींच फंस कर क्या हो जाते हैं अभिलाषा में होते हैं आपको पढ़ा है ना है हम परमेश्वर से दूर, दूर ले ये क्या बोल रहे अगर लेकिन पुत्र है तो पुत्र है तो किधर रहेंगे किधर रहेंगे पिता का घराना में रहेंगे यीशु ने आप जीवन के दौरान आपको मालूम है ये मसीह का जीवन इस संसार में होते वकत अभी जैसे हमने देखा तीस साल की उम्र में जब बपतिस्मा के लिए जब यीशु मसीह उस नदी में जब यर्दन नदी में जब आ गया है स्वर्ग का आवाज़ आ रहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है प्रिय पुत्र कैसे बना है अच्छी तरह ध्यान रखें तब तक यीशु मसीह कोई अद्भुत काम नहीं किया कोई काम किया है क्या अद्भुत काम कोई किया यशु ने कोई अद्भुत नाम काम नहीं किया कोई प्रचार नहीं किया प्रचार किया यशु ने नहीं किया कोई प्रचार नहीं किया कोई अद्भुत काम नहीं किया कुछ भी नहीं किसी को मालूम भी नहीं है कि यीशु मसीह कौन समझ में आ रहा ना लेकिन उस यीशु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर पूरा का पूरा मनुष्य बनकर तीस साल उस घर में रहते वक्त मरियम और यूसुफ का उस घर में रहते वक्त यीशु मसीह ने कच्चा अच्छा नमूना दिया है पूरा मनुष्य के तौर पर एक अच्छा नमूना दिया तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है सील लगा रहा है कि अगर आप प्रिय पुत्र बनना है हे मनुष्य तुम प्रिय पुत्र बनना है थे इस नमूना को देखो ये ही है तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड मेरे लिए आपके लिए स्टैंडर्ड कौन सा है हम किसकी तरह रहना है ये मसीह आपको मालूम है मेरे और आपका जैसे नौजवानी का परिचय भी किसका जीवन में आया होगा किसका जीवन में आया होगा शु मसीह के जीवन में और आपको मालूम है यशु मसीह का स्वभाव इतना अच्छा क्योंकि यशु मसीह में क्या नहीं है पाप नहीं है जिस तरीके से हमारे अंदर पाप है यशु में नहीं है इसलिए यशु का स्वभाव भी परफेक्ट स्वभाव था आपको मालूम है परफेक्ट स्वभाव होते वक्त यशु का जो फ्रेंड सर्कल है ना जो दोस्तों का जो ग्रुप है ना बड़ा होगा छोटा होगा आप बोलो बोगा छोटा होगा अच्छा व्यक्ति के साथ ज्यादा लोग दोस्ती करेंगे करें? आप लो लोग बोलो ज्यादा लोग है ना मुझे कौन भी हो सकता है लड़के लोग भी हो सकता है लड़की लड़की लिए हो सकता है ना अभी काफी बार सवाल आ गया है ना हम बॉय फ्रेंड रखना है गर्ल रखना है ना सवाल भी तो काफी आया ना है? इसलिए ये मसीह भी हमारी तरह उस जगह में इस नौजवानी का जीवन बिताते वक्त यीशु मसीह के सामने आसपास के जो गांव के लोग कोई समा नहीं है अच्छे लोग आया होगा नहीं होगा आप बोलो आया होगा जरूर यीशु मसीह के सामने भी क्या है क्या क्या उन लोग बातें लेकर नहीं आया होगा आजकल आप लोग बोलते हैं ना मुझे तो ये गलत काम करने के इच्छा ही नहीं लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने मुझे इतना प्रेशर कर दिया ज्यादातर लड़के लोग है बिगड़ने के बाद दोष पूरे क्या बोलते हैं उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है हम ऐसे बोलते हैं ना उनका दोस्त लोगों का वो जो ग्रुप है ना वो अच्छा माँ बाप भी क्या कर देते थोड़ा कुछ अपना हाथ धोने के लिए गलती आप बेटे के ऊपर नहीं डालेंगे लेकिन किसके ऊपर डालेंगे दोस्तों के ऊपर यीशु मसीह को भी ऐसे दोस्त लोग था लेकिन उस दोस्त लोगों का बुराई यशु मसीह को क्या नहीं कर सका कीज नहीं सका यशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए नमूने दिया अगर आप स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करते रहेंगे रोज रहेंगे तो भी भी आप उस परमेश्वर का उस परफेक्ट मैन का या सिद्ध का उस बात से आप हटेगा नहीं आप हमेशा उस लाइन में ही चलते रहेंगे वो यीशु ने क्या किया है अपने जीवन के द्वारा स्थापित किया इसलिए इधर लिखा हमने सुबह भी पढ़ा ये पूरा का पूरा मनुष्य बनकर अच्छी तरह ध्यान अभी इसका बीच में कुछ लोग उपदेश भी देते कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने सहायता किया कि पाप ना करे मुझे मालूम है शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है ना कभी कभी कुछ जगहों में प्रचार भी होते यशी को पवित्र आत्मा ने सहायता इसके लिए आप लोग उन लोग कुछ आयते भी निकाल बोलते कि वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है है ना वो कुछ आयते भी लेते लेकिन ध्यान रखना वो जो अभिषेक किया हुआ करके वो जो शब्द इस्तेमाल किया है वो किसके लिए है तो उनको पहले क्या करते थे परमेश्वर उस बात के लिए उनको अलग करके अभिषेक करते थे जब तक अभिषेक नहीं किया जाएगा वो उस मंदिर में सेवा नहीं कर सकते और आपको मालूम है भविष्यता लोग भी सेवा करते वक्त उनको भी क्या करते दे अभिषेक करते परमेश्वर अपना कोई कार्य किसी से करवाना है तो स्वर्गीय काम किसी से करवाना है तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करते थे अभिषेक करते थे इसलिए उस स्वर्ग का उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को क्या किया गया उस संदर्भ में वो अभी हम विषय को नहीं छेड़ वो बहुत बड़ा विषय वो प्रभु का बाद में क्या हम लें उसके लिए वो शब्द लिया गया लेकिन मनुष्य के तौर पर यीशु यीशु मसीह मसीह तो पवित्र आत्मा नहीं किया पूरा, पूरा मनुष्य बनकर जैसे आदम पहला आदम गिरने के पहले पाप को सामना किया वैसे ही ये ने भी पाप को क्या किया है सामना किया लेकिन आदम यीशु मसीह से भी एक लेवल ऊपर था कैसे क्योंकि उस समय आदम का शरीर में क्या नहीं था बीमारी दुख भी नहीं दुख कुछ भी नहीं था मौत का कोई भी क्या नहीं असर किसमें शरीर में नहीं था लेकिन यीशु मसीह आया वह शरीर कैसे थक तो जाते थे क्योंकि पाप के असर उस शरीर में होते थे उस मतलब ये मसी स्टेप नीचे लेवल में आकर पाप को क्या कर रहा है सामना करके पाप के ऊपर क्या किया है जय पा लिया है और मेरे लिए आपके लिए क्या बन गया है उद्धार बन गया है इसलिए यीशु मसीह क्या बता रहे है? अगर मैं और आप परमेश्वर का समान अगर बनना है तो यीशु क्या बोले तुम पाप का सेवा करेगा तो तुम हमेशा क्या ही रहेंगे दास ही रहेंगे लेकिन किधर रहेंगे घर में रहेंगे यीशु मसीह क्या बोल रहे है? एक बेटा का खाना क्या होता है पढ़िएगा योहना चार अध्याय योहना चार कच्तीस पढ़िएगा योहना चार कच्चा यीशु ने उनसे कहा यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, अपने भेजने वाले के इच्छार के अनुसार चले। आपका मालूम है? यीशु मसीह को को ये ताकत, पाप सुनना करने के लिए ताकत कैसे मिला ये की खाना था मुझे किसका मर्जी को पूरा करना है इसलिए आपका मालूम है यीशु मसीह के सामने भी जब परीक्षा आ गया पहले परीक्षा में शैतान ने आकर बोला येशु से क्या बोला पहले परीक्षा में, में क्या बोला पहला परीक्षा कौन सा था याद है ना परीक्षा है ना पत्थर को क्या बनाए तब यीशु मसीह क्या बोल रहा है यीशु मसीह जवाब क्या दिया बेटा मनुष्य केवल रोटी ही से अच्छी तरह ध्यान उस समय का यीशु मसीह का जरूरत उस समय का जो इमीडिएट अब या उस समय का जो यीशु मसी जो मुख्य जरूरत क्या था यीशु मसीह को क्या चाहिए खाना जो भूख लग रही है चालीस दिनों के क्या नहीं किया खाना कितना जबरदस्त भूख लग रहा होगा लेकिन फिर भी अपना उस जरूरत के बीच में भी तुम क्या बोल रहा है मनुष्य हमको भी बता रहे वो जो घटना किसके लिए मेरे लिए आपके लिए शैतान से बात नहीं कर रहा है कि एक तरह से किससे बात कर रहा है हम मानव जाति से परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर बता रहे कि हे मनुष्य अगर तुम सिद्ध मनुष्य बनना है तो तुम रोटी से क्या नहीं होगा तुम जीवित नहीं रह सकता है तुमको क्या करना है पर इधर क्या वो उसमें वो पढ़िएगा मती चार अध्याय चार पढ़िएगा चार का चार उसने उत्तर दिया उसने उत्तर दिया कि लिखा है लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जो परमेश्वर से परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा जीवित रहेगा यीशु मसीह क्या बोले हर एक वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है मतलब कोई भी वचन आपका बुराई के लिए नहीं होता है आपका बर्बाद करने के लिए नहीं होता है परमेश्वर अगर कोई बात अगर बोलते हैं आपसे तो बेशक आपका जरूरत का उल्टा होगा हो सकता है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हमारा इच्छाओं का अनुसार परमेश्वर शायद काम नहीं करते लेकिन ध्यान रखना है पर इधर लिखा है कि परमेश्वर का मुख से निकलने वाला हरेक वचन से मुझे क्या मिल जाती है जीवन मिल जाती है अगर आपको जीवन आपको मालूम है आदम का संतान खाना पीना सब कुछ करते हैं लेकिन जितना खाते हैं उतना क्या होते जा रहे हैं माओ का करीब जाते हैं लेकिन यीशु को जरा देखे जितना हम पिता का खाना खाते रहेंगे उतना हम किसि खाते रहेंगे जीवन का नज़दीक आते रहेंगे जैसे जैसे हमारा माओ मृत्यु हमें लेने के लिए आते हैं हमें खुशी होती है अभी तक मैं क्या किया है उस स्वर्ग के बारे में देखा है सुना बारे में सिर्फ सुना है मेरे पिता के बारे में मैंने सिर्फ सुना है लेकिन मैं क्या करेंगे जितना मेरा दुनिया का सफर कम होते जा रहे उतना मैं उस पिता का करीब स्वर्ग करीब में क्या हो जीवन का करीब में क्या होते जा रहे और करीब जा रहे अभी हम लोग बाकी जो इसको जो विषय है हम लोग कल देखे अभी हम लोग अगले सेशन में जाना है जिसके लिए हम लोग बाकी बातों को हम बाद में देखे लेकिन इतना विषय जो हमने सीखा है ये मसीह मनुष्य बनकर आकर मुझे और आपको क्या है? अगर आपको प्रिय पुत्र बनना है तो हम किसका इच्छा को पूरा करना है परमेश्वर का इच्छा को पूरा करें। और वचन में हमने पढ़ा है पुत्र है तो क्या भी है वारिस भी लेकिन वारिस हो तो हम किसके साथ वारिस है यीशु मसीह के साथ संघी बारिश हम यीशु मसीह की तरह बनेंगे तो ही हम क्या बन सकता है बारिश बन सकता है हम पाप का दासत्व में रहेंगे तो हम कभी भी क्या नहीं बन सकता है पुत्र नहीं पाप का सेवा करोगे हम पाप का दास बन जाएंगे पाप अपने मर्जी से हमें चलाएंगे यहां तक हमारे अंदर मिला हुआ उस नया जीवन को भी हमारे अंदर क्या करते रहेंगे खत्म करते रहेंगे पाप इतना गहरा इसलिए आइए हम अपना आंखों को बंद करें प्रार्थना करें हाल लुइया अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें हाल लुइया हाल लुइया हाल वचन देखा है उस पाप कितना गंभीर है यीशु मसीह बोल रहे चेतावनी है अगर तुम पाप की सेवा करोगे तो तुम दास है पाप के दास है हाल ले लु हम अपने आप को जरा जांच के देखे हम वचन तो बहुत सुनते वचन सुनना काफी नहीं इस वचन के अनुसार हम अपने आप को आंकलन भी करके देखना है क्या सचमुच में मुझे पाप से छुटकारा मिला है या अभी भी पाप मेरे ऊपर अपना राज्य करता है हाल अपना कुमत पाप अभी भी करता है उस क्रूस का काम मेरे जीवन में पूरा हुआ है या पूरा हो रहा है कितनी बार परमेश्वर की आत्मा हमको बार बार चेतावनी देते पाप का सेवा नहीं करना पाप का सेवा नहीं करना पवित्र आत्मा परमेश्वर भी इधर बैठे व्यक्ति एक एक अपने आपको जांच के देखे क्या पवित्रात्मा परमेश्वर दुखी हो तो नहीं बैठा है मेरे अंदर मैं तो बोलता हूँ मैं परमेश्वर का संदान हूं और वचन में हमने पढ़ा है परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा को क्या करते है? ये गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का संदान हो क्या आज इस वक्त परमेश्वर की आत्मा आपको बोल रहा है आप परमेश्वर का संदान है या परमेश्वर का आत्मा यह बोल रहा है, तुम परमेश्वर का संदान नहीं तुम पाप का दास है परमेश्वर की आत्मा क्या गवाही दे रहा है एक एक व्यक्ति प्रार्थना करे सब लोग कोशिश करें घुटना में बैठ के अपने आप को जांच के देखे घुटना में बैठे प्रभु की आत्मा बोलने के कारण घुटना में बैठे और अपने आप को देखे अपने आप को जाझे हमने वचन में सीखा है परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को यह गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर का वचन है परमेश्वर का वचन सा है लेकिन आज मैं अपना जीवन में जांच के देखे क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा से गवाही दे रहा है मैं परमेश्वर संता का संतान है मैं दूसरों को तो को दूसरों को पास्टर को मैं धोखा दे सकता हूँ माँ बाप को धोखा दे सकता हूँ दुनिया में सबको मैं धोखा दे सकता हूँ लेकिन आपके अंदर बैठा परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर स्वयं है उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा को आपका नहीं दे सकते उस पवित्र आत्मा आपका हालत क्या है आपको अभी का जो हालत आपको बता देंगे अगर आपका छोटा मोबाइल आपको हर एक चीज का अपटूडेट चीज आपको बताते हैं तो पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते ध्यान रखिएगा पवित्र परमेश्वर हाल ले दुखी होकर शायद आपको आज इस अवसर दे रहा होगा ठीक होने के लिए बोल रहा होगा आप आप अपने आप को देखिए अंदर देखिए शायद पवित्र आत्मा आपको बताते होंगे बेटा आज से तुम पाप के दास बन के मत रहा मैंने तुमको इसलिए आया कि तुम मेरा बेटा बन सके लेकिन तुम बार बार पाप का उस चुंगल में फंस कर तुम पाप के दास बन रहा है तुम मेरा बेटा नहीं हो दुख के साथ शायद पवित्र आत्मा आपको बताते होंगे आपने इस कैंप में आप आते वक्त उस हालत में आ, दास का उस हालत में आया होगा लेकिन जाते वक्त ऐसे ना जाने पाए बेटा बनकर जाए बेटा बनकर सचमुच में बेटा बनकर उस हक के साथ उस अधिकार के साथ उस दिलेरी साथ मैं परमेश्वर का बेटा हूं हालल मेरा अंदर प्रभु का आत्मा मुझे गवाही देता है मुझे दिलेरी देता है कि मुझे मालूम है मैं मेरे परमेश्वर को अब्बा पिता करके मैं बुला सकता हूं आज माउताने दो मुझे कोई डर नहीं माऊताने दो मैं मेरे बाप के पास पिता के पास जाऊंगा मैं पिता के पास जाऊंगी हालल बैठे हुए बहन लोग भी ध्यान रखना परमेश्वर का बेटी नहीं बेटा है पुत्र है हाला लुहया आप बारी से हाल लुइया हाल हमारे लिए एक नमूना एक नमूना परमेश्वर चाहा जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना है परमेश्वर ने शब्द बोला कि ये मेरा पहलोटा फर्स्ट बोन ये मेरा पहलौटा है लेकिन इस लोग परमेश्वर का उस उद्देश्य से दूर हो गया इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आकर मेरे लिए आपके लिए नमूना दिया मेरा पहलोटा ऐसा है हालेलुया यीशु मसीह मसिया में क्या बता रहा है उस उसान में रहकर वहलौटा ऐसा होना है प्रिय पुत्र ऐसे होना है इस्रेलियों के द्वारा परमेश्वर चाह दुनिया को बताए मेरा संतान ऐसे होना है मेरा पैलोटा ऐसा होना है लेकिन उन लोग उन लोग जब हार गया परमेश्वर से जब दूर हो गया परमेश्वर डाली को काट कर फेंक दिया आपको माली में यीशु मसीह ने भी चेतावनी दिया तो मुझ में बने रहेंगे फल नहीं लाओगे तो मैं काट कर फेंक दू परमेश्वर का वचन को हल्का ना ले परमेश्वर का वचन को हल्का ना ले हम बहुत बार सिर्फ एक की आयत को हम ध्यान देते परमेश्वर प्यार है नहीं भाइयों बहनों नहीं धोखा ना खाओ धोखा ना खाओ बसम करने वाला आग है नरक की आग तैयार है वो नरक की आग भी परमेश्वर ने ही के रखा है नू का समय में नू का समय में आठ लोगों को छोड़कर पूरा लोगों को बाढ़ में परमेश्वर ने ही नाश किया है सोदो और गोमोरा को परमेश्वर ने आग के साथ बसम किया है इसराइलियों को गुलामी में परमेश्वर ने ही भेजा है नश्या बाल ब खुनी बना बलब श्यान बाल परमेश्वर का अनुग्रह का मजाक ना उठाए बहुत बार हम सोचते हैं कि हम धोखा दे सकते हैं लोगों को नहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं इसलिए प्रभु बोलते हैं धोखा ना खाओ हमसे बोल रहा है हम धोखा में ना रहे धोखा में ना रहे हमारा जीवन पाके बुलबुले के समान है कभी भी कदम हो जाएगी कभी हाल हाल लुआया तुरी कभी भी फूंगी जाएगी ऐसा ना हो कि हम इधर ही रह जाए कैंप में भी अटेंड किया सब कुछ किया धोखा में ना रहे धोखा में न रहे तुरी हम तो रह ना जाए मौत आते वक्त हमें मौत का दूध उस नरक की आग में लेके ना जाने पाए हाल लुइया हाल लुइया धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवादो प्रभु। हालेलुया लुईया स्तु हालेलुया प्रार्थना करे प्रभु प्रभु मुझे आपके संतान बनना है प्रभु आपने मुझे चुना है लेकिन प्रोदार मैं पाप का दास बन कर रहा जिस दलदल से प्रभु आपने मुझे आसाद किया चुड़ाया प्रभु वो ही कीचड़ में मैं फंसता जा रहा पवित्र आत्मा परमेश्वर कितने बार मैं आपको दुखी किया है आपका सहायदा नहीं मांगा मैं अपने आप अप चलने की कोशिश की मैं गिरता रहा आप क्यों गिरते हो क्योंकि आप सहायता करने वाले परमेश्वर की आत्मा का सहायदा नहीं लिया जब आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा पवित पर परमेश्वर है ना सहायता करने के लिए फिर क्यों डरना है हाल लुइया हाल लुआया हाल लुइया धूरा हाल धन्यवादो प्रभु धन्यवादो प्रभु हाल लोइया हम वो गाना गाए आ वो प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है एक पहाड़ में खड़ी थी सॉन्ग नंबर 137, वो गाना हम गाकर प्रार्थना करेंगे हाल सॉन्ग नंबर 137, जिसके पास गाना किताब प्रार्थना के साथ उस गाना को गाए लोइया वो प्यारी सली मुझको दी पड़ती है एक पहाड़ जो खड़ी थी कि मसी ए मसलो ने नद तूा गुणागारों की ज espião के साथ दिल की गहराई से में लाइन को हालेलुया उसी से गाय हाल लुइया राम का छोड़ूंगा हालेलुया लुइया प्रभु सहायता कर ये को सहायता कर इधर बैठे बहनों को, को सहायता कर प्रभु से मसनो में है अब दियारा एक और बात पश्ना चो ार्थना करे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता हमने गाना गाया है हम देखे हैं उस क्रूज को प्रभु आपका पवित्र लहू के द्वारा लु लुआ उस क्रूज को खूबसूरती मिला है रहा हथुनी भुना धीना बहु ना बाल बा प्रभु प्रभु उस क्रूज हमेशा लिपटा रहने के लिए हमारे एक को सा कर हायदा कर पिता उस क्रूज का कार्य प्रभु हमारा जीवन में पूरे होने दे पाप से छुटकारा पाया हुआ आपका संदान बनकर इस संसार में रहने के लिए आपका ज्योति को फैलाने के हे परमेश्वर आपा में सहायता कर सहाय कर प्रभु जगत का ज्योति बनने के लिए जगत का नमक बन प्रभु उस स्वर्गीय पिता का गुण को प्रकट करने के लिए हे पिता हमारे एक को सहाय दभु इधर आए और बच्चों का एक एक का हालत हम नहीं जानते प्रभु आप जानता है पवित्र परमेश्वर आप जानता है एक एक व्यक्ति का आत्मा हालत एक एक का हालत आप जानते हैं पिता प्रभु आप बात कर बात कर जैसे आया वैसा जाने के लिए नहीं प्रभु सचमुच में एक बदलाहट के साथ इधर से वापस जाने के लिए उस क्रूज को प्रभु हालेलुया अपना हालेलुया दिल में लगाते हुए जाने के लिए प्रभु एक एक को सहायदा कर एक एक को सहायदा कर हालेलुया प्रभु मैं परमेश्वर का समदान हूँ उस गर्व के साथ गेट से बाहर निकल कर जाने के लिए को सहायता कर प्रभु एक एक जीवन हमें पौतात्मा आप कार्य कर प्रार्थना सुन लिया धन्यवाद आगे के सेशन में भी आप सहायता करना यीशु मसीह का नाम मांगते हैं